श्रीमद् श्रीमद् श्रीमद् भागवतम अध्याय अध्याय गीता यथारूप श्लोक संख्या 19-20 तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री, श्री संस्थापक द्वारा ओम सब लिख क्या है हम्म नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं क्या मैंने क्या है एक तो दो ने भी एक लोग, दो नहीं लिख कल का दिन भी था आज का परसों का दिन, दिन भी था परसों सुबह तो कल कल शाम कल नाम परसों शाम को कल पूरा दिन दो बजे आ रहा था ना जब तभी बता दिया दो बजे दो बजे नहीं धनुष लेके बता अस, क्या लगे नहीं दो बजे था, था ही ही तो नहीं था बजे बजे बजे तो तो मैं मैं उधर ठीक है खेत में थे चार या दिन भी था बजे में में तो लिखने स्पीड वाले ये सब सबसे पहला आपका लिखा जाता है कैसे बाकी जाएंगे देखते देख के लिखना कितना एक पेज भी नहीं है पूरा बस एक पेज इतना और दूसरे के तात्पर्य मतलब आधा तो हुआ ही नहीं इतना ही हुआ <laughs> दूसरे के तात्पर्य भी बड़ा है ऐसा क्यों और एक दिन एक्स्ट्रा मिला कल्ला पाए भी नहीं कक्षा में भी नहीं आए तो क्या किया नहीं करना है इसका मतलब पढ़ते भी नहीं होगे। क्योंकि लिखोगे तो दिखेगा क्या पढ़ा है कुछ कम से कम लिखने के लिए तो पढ़ा है पढ़ोगे तो आप बोलोगे पढ़ा किसने देखा क्या पढ़ा है नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट टाइम से ऑलरेडी बोला ही था मैंने तो कल दो बार लिख के आना ठीक है अब आपको इस बार छोड़ देता हूँ क्या नहीं तो पढ़ा भी नहीं होगा लिखने की बात भी नहीं थोड़ा था। थोड़ा सही पढ़ा है कितना थोड़ा सा ज्यादा इसमें से भी थोड़ा सा मतलब कितना <laughs> दो लाइन <लाएं। Nice laughs> दो लाइन नहीं पहले पहले पहले बस लिखा पढ़ा पहला मतलब केवल एक श्लोक एक श्लोक कुछ पॉइंट्स। पढ़ा है? कहा अनुवाद ता नहीं, नहीं पढ़ा। तो पड़ा ना अनुवाद पढ़ा था तो तो पढ़ा। चलो रक्षक आपने एक तो पढ़ा ना एक तो किया है कुछ मिला नहीं ये किया नहीं आपने कुछ मिला नहीं लिख लिया अच्छा लिख लिया कुछ मिला नहीं उसने कॉपी तो कॉपी है ठीक है बोलो है ठीक बोलो बोलो मुझे पता चल जाएगा कॉपी है कि सही है जब भगवान के शरण में जाता है तो उसके ऊपर कितनी फर्ती आ जाए पर कौन, कहां से से तो मिला आपको? लास्ट लास्ट पहले पहले नहीं, लोग के, पर की ठीक है। है आप बताओ? हमें हमेशा रहना चाहिए। और यह विश्वास होना चाहिए ये चोरी करने जाए तो कभी डरना नहीं चाहिए ये विश्वास होना चाहिए परमात्मा हमारे साथ है सही था? नहीं क्यों पॉइंट भयभीत नहीं तो होना चाहिए तो परमात्मा मेरे भयभीत नहीं पूरी सारी रक्षी क्षति थी विश्वास तो कैसे विश्वास होना चाहिए तो वही ना चोरी करना तो अंधेरे में जाना पड़ेगा अंधेरे में जाने पर बैठा परमात्मा हमारे साथ है अधर्म के लिए नहीं अधर्म के लिए नहीं के लिए क्या अधर्म के लिए नहीं क्या नहीं अधर्म के लिए क्या नहीं पूरा बोलो वाक्या। अधर्म के लिए क्या नहीं अधर्म के से नहींत होना चाहिए मतलब कि अधर्म से अधर्मिप्त अधर्म होने से भयभीत में कोई बाधा आ जाए तो उससे क्या अधर्म के मार्ग पे जब हम धर्म के मार्ग पे हैं तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए परमात्मा हमारे साथ है इसलिए भाई नहीं होना चाहिए ऐसा पूरा वाक्य करोगे तो उसमें कुछ नहीं होगी अधर्म में अधर्म में परमात्मा हमारे साथ है ये सोच करके डरना चाहिए कि हमको पकड़ लेंगे समझे समझे <laughs> एक और और जैसे अर्जुन को संशय हुआ तो मतलब हमको तो तो क्या संशय होता है भगवान की सेवा में कुछ संशय होता है तो, तो, तो ठीक है बोल ना हूँ कुछ कूटनीति निकालो हाँ जी कुछ नहीं कूटनीति निकालो कुछ लोगों <laughs> <नो> में <कुम> है मतलब कृष्ण विश्वास ये कहाँ पे है नहीं, नहीं ये स्टेटमेंट कहाँ से मिला आपको अवश्य रखी बेस्ट नहीं ये तो नहीं मिला ये तो मैंने शॉट शॉट में लिया से मिला ये मिला कहाँ से स्टेटमेंट अवश्य रखी बेस्ट पालक कहाँ से याद पता नहीं बन नहीं गया ये तो भजन का भाग है बहुत सारे भजन उसमें फिर वह फिर कुछ है और मतलब उत्साह रहेगा उसकी मतलब कि जो हमारा जो कार्य है वो आधा तो हो गया मतलब समझा ले मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए युद्ध करना है पूरी व्यवस्था और उत्साह के साथ करेगी तो आधे जीत गए आधे तो जीत गए जीते यानी पता नहीं पर आधे तो जीत गए जिसका उत्साह ज्यादा है युद्ध में जिस पक्ष का वादा तो जीत गया है मतलब ये तो फिर इसको धर्म की दृष्टि से देखना उस तरह से कोई भी धार्मिक कार्य करने ने। ने में भगवान की सेवा में उत्साह है हाँ। यदि होंगे तो तो सेवा हो ही गई हाँ अभी आधी बाकी और यदि से करते हैं तो बोझ बन, बन जाता है फिर यहाँ तक तीनों बताती है कि की शालग्राम से मुंगफली फोड़ते हैं आपको पता है अखरोट अखरोट अखरो अखरोट मुंगफली तो बंदर वाला है शालग्राम से अखरोट फोड़ना क्योंकि जरा विश्वास नहीं है कुछ भी उत्साह नहीं है तो विशालीर का नाम शीला की सेवा में इतनी समस्या होती है तो इसका तो ये भी काम हो सकता है इससे अखरोट तोड़ो कुछ अखरोट कुछ खाने में तो काम आएगा पत्थर की तरह ले लिया जैसे तो बंगाली में एक और चीज बोलते हैं कि भगवान की सेवा जो अर्थविग्रह की सेवा है प्रोपाध्य कोट करते हैं उसको अच्छे से करो समझ करके कि भगवान है नहीं तो ये गलत ग्रह बन जाएगा गले का फांस ये हमारे गुरु ने दे दिए तो करनी पड़ रही है क्या करे मेहनत करनी पड़ रही है इसको बोलते गले की फांसी बन गई अरजय ग्रह लो अभी खाओ बताया तो खिलाना पड़ेगा तो हम खिलाते हैं लो अभी प्रेम नहीं रहेगा गलत तो इसलिए अच्छा होना चाहिए चीज़। चीजों में सघोष बाकी यदि कोई जैसे क्या बोलते हैं कोई भी कला या कोई भी कार्य है उसमें यदि कोई सिद्ध व्यक्ति है उसमें बहुत एक्सपर्ट है मास्टर है तो यदि हमें वो कार्य करना है उसकी सहायता लेते हैं तो वो कार्य बहुत सिद्ध, जल्दी हो जाएगा। सिद्ध हो और उसका मतलब वो क्या बोलते हैं क्या मतलब क्या बोलते हो जाएगा मतलब हो गया जल्दी सिद्ध होगा हमको भी एक्सपर्ट है। तो विद्यानि सोशोधार्थरा हृदया नरस्तपृथिवी सशब्दोभ्या इन विभिन्न भी शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के पुत्रों को विदीर्ण करने लगी तात्पर्य जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाये तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता किन्तु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराज के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किस प्रकार किसी प्रकार किसी का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी कितनी ही विपत्ति में क्यों नहीं हो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण जो ग्रहण करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं है यदि ऐसे लोगों को भय है तो समझना है कि उन्होंने शरण ग्रहण उनको केवल एक भय है कि कहीं मेरे शरण जो मैंने ग्रहण की वो छूट नहीं है ये भय होता है भक्त को हमेशा कि कहीं हम भगवान की सेवा से छूट नहीं हो जाए ये भय हमेशा रहता है ये भय होना चाहिए ये सही भय है यदि ये भय नहीं है तो बहुत सारे दूसरे भय होंगे क्योंकि हम शरण सेवा से छूट से हो जाएंगे और फिर अलग अलग प्रकार के भय उत्पन्न होंगे दूसरा कि हम जब भगवान के मिशन के लिए लगे हुए हैं, उनके युद्ध में उनके पक्ष से लड़ रहे हैं चाहे कितना भी कुछ भी क्यों नहीं हो जाए हमें भयभीत नहीं होना है सब प्रकार के रिस्क लेने हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे जान ही चली जाएगी उससे ज्यादा वो क्या सकता है ज्यादा से ज्यादा मर सकते सही तो उससे अच्छी मृत्यु कौन सी मृत्यु है मरने वाले तो सब है कभी ना कभी तो भगवान के लिए लड़ते लड़ते मरना उससे अच्छी मृत्यु कहाँ और मिलने वाली है तो ये सोच करके हमेशा लड़ते रहना कि जो तो भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं यदि मृत्यु भी हो गई तो भगवत दम निश्चित है भगवान के लिए लड़ इसलिए वो हमारी पूरी रक्षा हो गई भले यह शरीर खत्म हो गया लेकिन आत्मा की रक्षा हो गई ना मतलब साइड साइड जितने भी सैनिक तो दोनों लेकिन अंतर ये है जो अस्तुरी लोग है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में ली वहाँ जो भगवान के भक्त है वो उनके जो में लड़ रहे होंगे वो और भगवान के में। तो भगवान के और में लड़ उन्होंने नहीं सामने नहीं। वाले पक्ष में दुर्योधन के पक्ष में भी और भी भी भगवान के भक्त है और मजबूरी में लड़े तो पहले से नमक खाया तो क्या क्या हुआ होगा जाएगा ना मोक्ष मतलब ब्रह्म ज्योति तो क्या जोत्म जोत्म? ना उसी को मिलती है जो असुर अच्छा बाकी सबको भगवत धाम परम पदम तथा ऊपर भी जा सकते हैं हो सकता नारो दुनिया है कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत कठिन है कभी कभी हो जाता है।, तो है उसमें मतलब क्या कोई ग्रह है ना बस नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं प्रकाश, प्रकाश।, आ... वन, नहीं। वन, प्रकाश। मतलब, नहीं। कुछ, प्रकाश है मतलब कुछ है कुछ नहीं अरे आत्मा है बस आत्मा क्यों के हाँ लेकिन वो स्फुर नहीं है कार्यशील नहीं मान लीजिए हाथ पैर में नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं है नहीं, नहीं है ही कुछ कुछ कुछ भी नहीं भी जिससे की की उधर प्रकट हुआ बस ब्लैंक ब्लैंक सुनते लोग लोग तो होंगे भक्तों कृपा से वो भक्तों की आवाज़ सुन सकते हैं <laughs> बाकी उनका स्फुरित नहीं रहता आपस में आवाज नहीं पड़ता से बात कर आप उसके मतलब जैसे कोई उच्च भक्त किसी तो पशु के को भी, हरी तो भी उसका उद्धार हो जाए इसलिए भक्त है वो नरक में जाना ज्यादा अच्छा ज्यादा पसंद करते हैं ब्रह्मज्योति से क्योंकि नरक में क्या है वहाँ पे कहीं न कहीं भक्तों का संग हो सकता है तो यमराज खुद ही एक महाजन नारद गुनी भी जाते रहते हैं नर्क में लोगो का उद्धार करने के लिए तो वहाँ पे ज्यादा चांस है हाथ पाओ उद्धार हो जाएंगे <laughs> भी भगवान को याद है है है मतलब ये उस चांस है, चांस मान लो आ और बाई हमने स्वीकार कर लिया तो वो चांद वो चांस ब्रह्मज्योति में बहुत काम है इसलिए केवल हम नर्क आ जाते तो केवल ही हम जो नर में लीन होना है वो नर्क जैसा है के लिए। तो तेरा, तेरा क्यों है? है? की नहीं पता। है। तेरा है या कुछ और है भूमंडल को छोड़ छोड़ के हो सकता है कभी सोचा नहीं है जिस मतलब उन्होंने जिस पर लिखा, नहीं? पर तो मतलब कि तो तो है।, तो है।, था। था। तो तो है ना तो हुआ ठीक है ठीक है तो इस तरह से हमको भगवान का जो मिशन है उसमें निर्भय होके लगे ना अभी हम पे नर्णाश्रम मिशन में लगे हैं तो ऐसे काफी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके लिए लोग हमको कोस सकते हैं असुर लोग परेशान कर सकते हैं ठीक है भगवान है हमारे साथ तो हम इसमें लड़ते रहेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे असुर लोग इसको बंद करने का बहुत प्रयास कर सकते हैं और करेंगे भी तो ये लड़ाई है ऐसा समझिए अथ यहां अथ व्यवस्थितानीध्वज प्रवृत्ते ऋषि हनुमान संकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे तो अभी शुरू हो रहा है युद्ध और धनु धनुद्यम्या अभी अर्जुन है तो धनुष छोड़ने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार से और उनके रथ की बात बताई है यहाँ पे कपि ध्वजा बोला है कपि मतलब हनुमान ध्वजा मतलब ध्वजा तो हनुमान की ध्वजा वाला है उनका रथ यानि कि उनके रथ पे हनुमान जी है रथ खुद अग्नि देवता के द्वारा दिया गया है और भगवान श्री राम स्वयं रथ के सारथी है यहाँ पे श्री राम है हनुमान जी हैं और जहाँ पे श्री राम है वहाँ पे सीता जी भी हैं इसलिए विजय निश्चित है अर्जुन की ये निमित्त है यहाँ ये संकेत यहाँ से प्राप्त होते हैं से लिखा हुआ है ये ये समझ नहीं इसका तो का कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण उनका कि इसका कारण स्वयं स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण हाँ किसका कारण शंखनाथ के पुत्र के हृदय जो विदर्ण हुआ उसका कारण पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनके विश... उनका विश्वास तो वो विश्वास है इसलिए ऐसे शंख बजे की धरत राष्ट्रो का हृदय स्वयं पांडव उसका स्वयं का, का कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है स्वयं पांडव मतलब पांडव स्वयं पांडव लोग जो भक्त है भगवान के और उनका विश्वास जो उनके भगवान भक्त है आगे। आगे। आगे। युद्ध होने ही वाला था। कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी जिससे राम विजयी हुए थे इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम हैं रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है तथा अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त था ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे ये लक्षण दिखा रहा है ये लोग विजय को प्राप्त होंगे ध्वजा से इत्यादि से ऐसा होता है हनुमान ने था राम तो हनुमान की सहायता की इससे राम विजय हुई पे राम होते हैं वहाँ पे हनुमान होते हैं <laughs> I see, I see. भगवान की विजय हमेशा भगवान के भक्तों के कारण होती है क्योंकि भगवान कभी स्वयं विजयी नहीं होते भक्तों को श्रेय देते हैं <laughs> और यदि भगवान की विजय हो गई और भक्तों उनके साथ नहीं है तो भगवान को उस विजय की पड़ी ही नहीं है ऐसी विजय तो क्या करते जैसे उदाहरण विजय छोड़ के भगवान भाग के रणछोड़ रणछोड़ तो उनको जरासंध के साथ लड़ना था लेकिन उस साइड रुक्मिनी के पास जाना है तो भी क्या सिलेक्ट मतलब? है? रण छोड़ लीला क्यों भी? क्यों हुई? भगवान के भागे अरे वो तो, तो पहाड़ तो पे चढ़ जाते हैं, हाँ। फिर, देते, फिर तो क्यों किया? वो लड़ नहीं सकते थे वो लड़ सकते थे ना पढ़ो सही से पढ़ो क्या वो लड़ सकते थे ना क्यों लड़ क्यों नहीं भाग क्यों गए छोड़ कर मैदान के साथ जब युद्ध हुआ वो कालीवन कालिया जरा कारण था <laughs> वो अपने भक्त के लिए गए उधर तो इधर से भाग गए के लिए जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं था के लिए शुक्त्रावार। शुक्त्रावार। क्या या जीत लिया हां उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था कि जरासंध को हराना है उनके भक्त के लिए वो छोड़ के भाग गए मेरा नाम मेरा नाम होना इसमें क्या बड़ी बात है लेकिन उनके भक्त को श्रेय देना चाहते हैं उनके भक्त के पास गए दौड़ते दौड़ते ये जी तो क्या अब ऐसे है नहीं कुछ और होगा इधर कुछ और तो, तो इंग्लिश है ना ये लाइन पढ़ी ना दो तीन चार बार लाइन पढ़ी उन्होंने करी। नहीं करी। है है uh, so, तो इस वाले में तो वो ये तो okay. दो लोग हो गए कल और दो लिखना है yes. लिखना है लिखना है उसके कारण कुछ पड़ेगा लिखना कितनी देर एक पेज है इसके पेज आ, दो पेज होंगे दो पेज पेज एक होता है तो ये एक अभी क्या है इक्कीस बाईस इक्कीस अच्छा तेईस तक, तक कर, कर लेना बोल रहा है है यार मन पढ़ के तो ये भी भी लिखना आगे कहीं उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस हो गया नहीं लिखना है ना लिखना इस तरह उन्नीसवा लिख जैसा कह रहे हैं सर तब तो पीछे ठीक है चलो तेईस तक पूरा करके <laughs> <नहीं? laughs> और भी और आना तो वो तो नहीं कहते रहेगा चलते रहेगा कल नहीं कर कर हुआ तो नहीं था? हुआ था? कल नहीं कैसे होगा आज बैठ के करना पड़ेगा जब गलती की है तो कष्ट तो होना चाहिए ना गलती भी की और कष्ट भी नहीं चाहिए तो क्या मतलब है लिख लो लिख लो अचे से लिख लो थोड़ी दो रोटी ज्यादा काम कम काम <laughs> कम, कम नहीं कीजिए करना प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता रूप की जाए